ज्ञान लगाएंगे परम तप हे परम तप द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात द्रव्यमय यज्ञ कार्य किया भाष्यकार ने द्रव्य द्रव्य से साध्य यज्ञ द्रव्य से साध्यज्ञ जो जो यज्ञ द्रव्य के द्वारा साध्य हैं द्रव्य कार्य है धन अन्न ये सब चीजें जिसमें सुवर्ण और अन्य आदि का प्रयोग होता है उनको क्या कहेंगे द्रव्यज्ञ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 बिना प्रतिबंध के अभिलम कर्त किया भव्य कार कि में अप्रतिबंध कि सभी कर्म में बिना प्रतिबंध के ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं सभी कर्म किस में समाप्त हो जाते हैं ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं मतलब सभी है कर्म ज्ञान में अंतर्भूत हो जाते हैं सभी कर्म ज्ञान में अर्थात सभी कर्मो का ज्ञान में अंतर्भाव हो जाता है और कैसे अखिलम कर अप्रतिबंधम सभी कर्मों का बिना प्रतिबंध के या सभी कर्मों का बिना रुकावट रुकावट से से अंतर हो, हो जाता है बिना मतलब ऐसा है ना कर्म के अवरोध होने का मतलब है कि कर्म ने फल देना बंद कर दिया जैसे कि अग्नि की दाहकत वक्ति तो का अवरोध होता है कब जब कोई मणि रख देते हैं ना चंद्रकांत मणि तो अग्नि की दाहकत शक्ति तो का अवरोध हो जाता है वैसे ही कर्म का का प्रति अवरोध होने का मतलब क्या है की कर्म उस समय फल नहीं देता है तो यहाँ पर क्या है बिना प्रतिबंध के मतलब क्या है की ऐसा नहीं होता है कि अभी कर्म ने फल देना बंद कर दिया और बाद में दे ऐसी बातें हाँ तो इसलिए कहा बिना प्रतिबंध के प्रतिबंध होगा तो उस समय फल नहीं देगा बाद में दे सकता है तो कर्म बिना प्रतिबंध के ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं मतलब कर्म बिना किसी प्रतिबंध के ज्ञान में अंतर्भूत हो जाते हैं जैसे की किसी के पास सौ तो रुपए मिल गए तो एक रुपए, दो रुपए सब मिल गया तो ज्ञान जिसके पास हो गया तो ज्ञान का फल मुक्त हो गया तो कुछ शेष रहा क्या यही है कि सभी कर्मों का बिना किसी प्रतिबंध के ज्ञान में अंतर्भाव हो जाता है तो सबसे बड़ा कौन है ज्ञान हाँ।, हाँ लगाएंगे भक्त में प्रयान द्रव्य मे द्रव्य है द्रव्य साधन साध्या की द्रव्य साधन से साधिक द्रव्य साधन से साधिक साधन क्या है द्रव्य साध कौन है ये की। ये की। तो यहाँ पर क्या है द्रव्य माद कर् द्रव्य साधन स्तर है द्रव्य माद का द्रव्य साधन से शाद यज्ञों की अपेक्षा ठीक है यज्ञात हाँ श्रेष्ठ कौन है ज्ञान यज्ञ लग गया कि द्रव्य साधन से शाद यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है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 कैसे श्रेष्ठ है कथम मतलब कैसे ज्ञान यज्ञ कैसे प्रशंसनीय है यथाकर्थ है क्योंकि सर्वम कर्म सर्वम कर्ते किया है क्या समस्तम अभिलम कर से आप किसी प्रतिबंध के आप्रतिबद्ध होकर पार्थ ज्ञाने का है यहाँ पर मोक्ष ज्ञाने के बाद क्या जोड़ा है भाषाकार ने मोक्ष साधने मोक्ष का साधन कौन है ज्ञान है कार्य किया है मोक्ष साधने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 तो सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में सब छोटे परिपूर्ण जलाशय के समान सब से परिपूर्ण जलाशय at के समान मोक्ष के साधन ज्ञान में मोक्ष का साधन ज्ञान के समान है सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के समान सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के समान मोक्ष के साधन ज्ञान में सभी कर्म का बिना किसी रुकावट से अंतर्भाव हो जाता है के के समान साधन ज्ञान में बिना किसी रुकावट से सभी परिस अंतर्भूत हो तो तो अंतर अंतर अंतर होता है कौन अंतर्भूत होता है कर्म किसमें अंतर्भूत होता है ज्ञान जो है ना मोक्ष का साधन है अब इसको एक उपनिषद के एक दृष्टान्त से समझाते है तो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 राजसूर्यज के अंतर्गत दूत क्रीडा का विधान है उतनी विधि है वैसे खेलना नहीं सीधे वहाँ राज्यम दिनाती दूत में अच्छी फ्रीडी अच्छों से जुआ खेलता है राजन्यम दिनाती राजाओं को दिखता है तो राज का माना गया है तो वहाँ विधि है वहाँ खेलना और जगह खेलना नहीं सीधे तो दूत किसी दूत विशेष में क्या है चार पास होते हैं वहाँ कृत द्वापर त्रेता ऐसे नाम है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 कौड़ी।, कौड़ी कौड़ी होती है ना इतनी बड़ी बड़ी तो फिर कौड़ी से भी लोग युवा खेलता है इमली के बिज पर भी खेलता है डाव बोलते ऊपर गिरेगा तुम्हारा नीचे गिरेगा तो हमारा और रुपए के सिक्के होते हैं ना इनसे भी खेल सकते हैं पहले से बोलो ऊपर के नीचे और वही डाव लगाइए फिर तो खेल दीजिए ऐसा, ऐसा तो, तो क्रिक नामक पास को जो जीत लेता है वो क्या स्पेस अन्य पासों को भी जीत लेता है और लगाइए उसको यथा कृतायताया अध है ना या अधरे आया ऐसा अधेप है संयम की एवं जैसे कुछ अध्ययन करना जैसे जूत क्रीडा में जैसे जुआ के खेल में कृत नामक पासे को जीतने वाला मनुष्य कृत नामक पासे को जीतने वाला मनुष्य कृतायता है कृत नामक पासे को जीतने वाला मनुष्य अधरे करते नीचे के तो आया कर तीन पासों को नीचे के तीन पासों को कर थे, थे, जीत लेता है अच्छा तो ऐसा लगाएंगे जैसे कि जैसे ऐसा लगाना जैसे कृत नामक पास को जीत लेने पर नीचे के तीन पासे अपने आप जीत लिए जाते हैं या जीत जीते हुए खो जाते हैं जैसे कृत नामक पास को जीत लेने पर अगरे गर्थ है नीचे के तीन से जीत लिए जाते हैं लग गया से जीत लिए जाते हैं एवं से इसी प्रकार एनम कर से इसी, इसी प्रकार इस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को देखेंगे अभी अब जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ध्यान देना यद वेद यथ सवेद मिला यह तद वेद यथ सह के सब में एक ब्रह्म ज्ञानी रई की कथा है रई ब्रह्म ज्ञानी है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 तो ध्यान देना रेख के पास से रेख किसे जानता है ब्रह्म को जानता है।, है और उसको जो जानता है मतलब दूसरे के पास रेखु की तरह यानी दूसरे के पास ब्रह्म ज्ञान है तो वो सभी फल को लोग ज्ञान के फल के अंतर्गत मतलब ज्ञान के अंतर्गत सब कर्म आ गया ज्ञान के अंतर्गत और ज्ञान के फल के अंतर्गत क्या है की सभी फल आ गए ज्ञान के अंतर्गत सभी कर्मे और ज्ञान के फल के अंतर्गत सभी कर्मों के फल हो गया अब लगा लीजिए सह यत सह वेद सहयत क्या लेना है यहाँ पर यत वेद जिसे जानता है क्या कहेंगे सह सहकर्थ लेना जिस जानता जिसे जानता है या को जानता है रैकु जिसे जानता है यह तद वेद तद यह वेद और उसको जो व्यक्ति जानता है तटकर्थ उसको कौन रख के जाने हुए विषय को रे के जाने हुए तत्व को तब यह वेद उसको जो जानता है लग गया उसको जो जानता है अब लगाएंगे है तत्व सर्वम अभि समिति अच्छा ये नम था ना ऊपर ये नम करते इसको यहाँ नम देना ठीक रहेगा ये नम करने यहाँ ठीक रहेगा जिस कैसे समझेंगे जानता है तत्कर्थ है उस विषय को या उस तत्व को यह वेद जो जानता है और एनम का अन्वय करना ऊपर एनम है ना प्रुँँ. एनम कर इसको, इसको सत सर्वम अभि समय वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है सत्सर्वम अभि समेती वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है क्या प्रजा यद संधु कुरी प्रजा जो कुछ साधु कर्म करती है प्रजा जो कुछ उत्तम कर्म करती है तो प्रजा उत्तम कर्म करती है और वो सब कुछ का जाता है सभी कर्मों का फल पा जाता है तो जिसके पास ज्ञान है ना तो ज्ञान के अंतर्गत क्या आगे सभी कर्म तो ये मतलब है कुछ उसको फिर से नहीं रहता है वो इच्छा नहीं रहती पाने की लगाएंगे सर एतर विशिष्टम ज्ञानम तरजी के नाप्त थे तर्जी कर तो यह विशिष्ट ज्ञान किस उपाय से प्राप्त होता है तर्जी कर दे तो तद से पूर्व में कहा गया ये विशिष्ट ज्ञान पूर पूर पूर से पूर्व पूर्व पूर्व में में में वर्णित वर्णित यह विशिष्ट ज्ञान किस साधन से प्राप्त होता है विशिष्ट ज्ञान हुआ निको तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से वया उसे ज्ञानी तत्व दर्शिना तद विधि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ना लगाइए पर ना उपरेक्षण सेवयाश्न सद प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्न तद विधि प्रणाम सेवा और अच्छी प्रकार प्रश्न के द्वारा तद विधि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 अच्छा अच्छा ये पार्ट है प्राप्ते इसमें पाठ है उसमें क्या है तो प्राप्त है ना आपने क्या है हाँ इसमें पाठ है से ऐसा लगा ना मतलब यहाँ प्राप्त ही पाठ ठीक है प्राप्त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 एन विधिना प्राप्त थे जिस विधि के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तद विधि उसको जानो किसको जानो ज्ञान प्राप्ति की विधि को जानो यह भाष्य के अनुसार क्या एन विधिना प्राप्त थे जिस विधि से प्राप्त होता है जिस विधि से क्या प्राप्त होता है ज्ञान जो अवसरणिका में था ना ज्ञानोतर भी कैन प्राप्त थे तो जिस विधि के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तट विधि उस विधि को जानो उस विधि को तो अब तट विधि का क्या अर्थ हुआ जो कि जिस विधि के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो उस विधि को जानो ठीक है हाँ मतलब ज्ञान प्राप्ति के साधन को जानो ज्ञान प्राप्ति के साधन को ये अर्थ हो गया भाषा के अनुसार तट विद्धि का अलग में होगा ठीक है विधि का अर्थ है जानू विधि का क्या है और ये विधि का तो अर्थ भाष्यकार ने किया है विजानी ही विधि विध्दी का ख्या किया भाष्यकार ने विजानी ही अर्थ किया है भाष्यकार ने और इतना जो है ना पंक्तियां जो आ गई है ना प्रणिपातेन परिप्रशन सेवया तो क्या यहाँ पर एन भी बिना प्राप्त का भाष्यकार ने किया है एन भी बिना प्रा, प्राप्त का भाष्यकार ने क्या किया है अध्यय किया है अर्थ हो जाएगा जिस विधि के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उस विधि को जानो अथवा ज्ञान प्राप्ति की विधि को जानो ज्ञान प्राप्ति के या ज्ञान प्राप्ति के साधन को जानो ज्ञान प्राप्ति के का अलग अन्वय करेंगे तद विधि का अन्वय अलग होगा पहले हमने जैसा अन्वय बताया था ना वो इस भाष्य के अनुसार नहीं है हालांकि वो वैसा भी लोग अन्वय करते हैं कि प्रणाम सेवा और अच्छी प्रकार प्रश्नों के द्वारा आत्म तत्व को जानो ऐसा भी है लेकिन भाष्यकार ने जैसा किया है शंकर भाष्य के अनुसार वो तो ये है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 तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है प्रणाम प्रणिकात है ना प्रणिपात प्रश्न और सेवा यहाँ तीन बातें आई है ना तो ये ध्यान देना एक नियम है पाठक क्रमाद अर्थक्रमो बलियान पाठक क्रमाद अर्थक्रमो बलियान पाठक अर्थक क्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है नियम है पाठक क्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है वेदों में आता है अग्नि अग्निहोत्र जो होती यवाघूम पचती अग्निहोत्र जो होती यवागुम इस अग्नि ओत्र होम करता है और यवागू पाक करता है तो यदि अग्नि ओत्र होम बना लिया अग्नि ओत्र होम कर लिया तो बाद में यवागू पाक करना व्यत हो जाएगा क्या होगा व्यत हो जाएगा यदि कहे की यवागुपाग अदृश्य प्रयोजन के लिए है, तो अदृश्य नहीं दृश्य फल संभव होने पर अदृश्य की कल्पना नहीं की जाती है तो यदि पहले अग्नि हो तो होम कर लेंगे तो यवागु का कोई उपयोग नहीं होगा इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा यवागु पाप करना पड़ेगा बाद में उसी के द्वारा अग्नि हो तो होम करना पड़ेगा तो यवागु का क्यों करना अग्नि अग्निहोत्र होम के लिए तो पाठक क्रम क्या है अग्नि अग्निहोत्र जो होती यवागुम पचहत्तीस ये पाठक्रम है पाठक्रम में अग्निहोत्र होम पहले प्राप्त है यवागु पाक बाद में प्राप्त है तो करना क्या पड़ेगा अर्थक्रम के अनुसार पहले ये जवागू पाक करना पड़ेगा बाद में उसकी आदमी हो तो घूम करना पड़ेगा ये जवागू जानते हैं उनको हिंदी में लपसी कहते हैं पतला हलवा हलवा होता है कैसा कड़ा होता है ना और उसको पतला पतला रहेगा वो पानी अधिक रहेगा पतला रहेगा तो उसको कहते हैं ये वागू लपसी भी कहते हैं पतला नहीं रहता नमकीन बनाते हैं वो भी नमकीन नहीं बनाते अच्छा अच्छा ये वागू पतला होता है हलवा थोड़ा गाढ़ा होता है ये अंतर है तो पाठक क्रम से क्रम बलवान होता है तो प्रश्न पहले होगा हो कि सेवा पहले होगी क्रम के अनुसार तो सेवा हाँ व्याख्याकारों ने बहुत लिखा दूसरी व्याख्याकारों ने तो प्रणाम के द्वारा सेवा के द्वारा और अच्छी प्रकार प्रश्न के द्वारा हाँ कभी जो है ना उनसे प्राप्त हुआ ज्ञान सार्थक होता है नहीं तो ज्ञान सार्थक नहीं होता है कंती लगाएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे भाषण में आचार्य अभिगम्य आचार्य के पास विधि से जाकर आचार्य के पास आचार्य के पास से विधि से जाकर सद विधि वो उपनिषद में आता है ना सद विज्ञान सह गुरु में समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मष्ट के मुंडको फिसर है सद विज्ञानार्थम सह गुरु में थे मुमुक्षु आत्म तत्व को जानने के लिए गुरु के ही पास जाए किसके पास जाए और कैसे जाए समित हाथ में समित लेकर जाए समविधा लेकर के जाए बात देना वो ब्रह्मगे आचार्य महर्षि सब वे वन में रहते थे और वो ऋषि होते थे होम करते थे होम के लिए समिधा काष्ट की जरूरत पड़ती है इसलिए वहाँ का आ जाए समित पाणी लेकर जाए हैं समित पाणी लेकर के समिधा ले कर जाए हाथ में समुदा लेकर जाए फिर सोना चांदी लेकर जाए कहते जो मुँम है घर छोड़ कर आया उसके पास द्रव्य होगा क्या नहीं होगा सभी बोला समित लेकर जाए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 तो ये है ना उसमें। ऐसा अब ये पाठ है? तो पातेन, पातेन का का अर्थ करते हैं नीचे ही रूप अच्छी प्रकार नीचे गिरना अच्छी प्रकार बिल्कुल लेट जाते हैं ना गिर जाते हैं प्रकार अच्छी प्रकार नीचे गिरना मतलब अच्छी प्रकार नीचे लेट बिल्कुल दंड की करे अच्छी प्रकार नीचे गिरना ये प्रणिपात है अच्छी प्रकार नीचे गिरने को क्या कहते हैं है। है प्रणिपात अच्छी प्रकार कहा है मतलब ऐसा न गिरे हाथ पे टूट जाए एक प्रकार पेड़ लगा दिया अच्छी प्रकार नीचे गिरने को क्या कहते हैं प्रणिपाह प्रणिपाह कैसे किया भास्कर ने दीर्घ नमस्कार दीर्घ नमस्कार करते है नमस्कार साष्टांग ये भी चीज भगवान को और गुरुदेव को प्रणाम लोग कैसे करते हैं साष्टांग करते हैं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 ये खड़े खड़े श्रेष्ठों को प्रणाम करना सनातन संस्कृति में ये ये तो विदेशों में होता है ना नमस्ते वमस्ते उनका है अपनी संस्कृति का ऐसा है प्रणिपात तो प्रणिपात है ना करते प्रकर्ष प्रकर्ष रूप से गिरना, प्रकर्ष रूप से भी कर सकते प्रकर्ष रूप से नीचे नीचे गिरना झुकना भी करेंगे दीर्घ नमस्कार दीर्घ नमस्कार का क्या अर्थ होता है यहाँ पर हाँ अष्टांग प्रणाम करके फिर क्या है तेन तेन है ना तेन अर्थ है उससे किससे प्रणाम करके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 गुरु सेवा के द्वारा अच्छा अब देखेंगे एवं प्रसरण आदि ना इस प्रकार विनम्रता आदि के द्वारा प्रश्रय कर विनम्रता प्रश्रय का हाँ विनम्रता विनम्रता केवल वाणी में नहीं होना चाहिए तभी सेवैया भी भगवान ने कहा है इसीलिए है ना हाँ सेवैया इसीलिए कहा है ना कि वाणी से विनम्रता से काम नहीं चलेगा सेवैया ऐसा इस प्रकार विनम्रता आदि के द्वारा आदि से समम उप्री प्रतिक्षा श्रद्धा समाधान जो भी देवी संपद है ना इस प्रकार विनम्रता आदि के द्वारा प्रसन्न हुए आचार्य आवर्जिता है ना आवर्जिता का प्रसंद प्रसंद ना है प्रसन्न हुए प्रसन्न इस प्रकार विनम्रता आदि के द्वारा प्रसन्न हुए आचार्य उपदेश करेंगे उपदेश करेंगे उपदेक्ष कहेंगे किसे कहेंगे ज्ञानम दे तुभ्यम तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे ज्ञानम का ना तो यथोक् विशेषणम यथोक् विशेषण वाले वो कैसा ज्ञान ज्ञान है जिसमें सभी कर्मे अंतर्फूल हो जाते हैं सर्वा कर्मा सर्वम कर्माशिलं पाठ ज्ञानी का समाप्त तो इन विशेषणों वाला ज्ञान का उपदेश करेंगे और कौन उपदेश करेंगे ज्ञानीना हाँ कौन उपदेश करेंगे हाँ और केवल ज्ञानीना नहीं श्री कृष्ण ने तत्दर्शिना भी कहा है तो ज्ञानी ना है ना ज्ञानी का अर्थ यहाँ पर शास्त्र बैठता है शास्त्र का विद्वान परोक्ष ज्ञान जिसको अच्छी प्रकार है शास्त्र का सम्यक ज्ञान रखता है तो ज्ञानी और तत्वदर्शी का अर्थ है कि यथावत तत्व का साक्षात्कार करने वाला परमात्म पर्मा, रूप तत्व तरफ ब्रह्म तत्व जैसा है वैसा ही साक्षात्कार करने वाला वेदांत जैसा उपदेश करते हैं जैसे ब्रह्म स्वरूप का वैसे ही साक्षात्कार करने वाला तो जितने शास्त्र ज्ञानी है क्या वे सभी तत्वदर्शी हैं क्या शास्त्र ज्ञानी तो सभी अभी नहीं होते हैं है ना शास्त्र जिसके अंदर बहराग है जो यह तो कहे संपत्ति साद, मतलब साधन चतुर्थ संपन्न जो व्यक्ति है ज्ञान तो ज्ञानी होने के बाद में वो क्या होता है तत्व हो जाता है ये देख लेगा तो पंक्ति लगाएंगे ज्ञानवंता के ज्ञानवंता कुछ लोग ज्ञानवान होने पर भी यथावत तत्व को जानने वाले नहीं होते हैं यथावत तत्व का साक्षात्कार करने वाले नहीं होते हैं। नहीं अच्छा ना करना ना दूर है क्या ऐसा लगाना कहा गया पाठ ना है ना ठीक है अब लगाएंगे केचित ज्ञानवंता भी कुछ लोग ज्ञानवान होने पर भी यथावत तत्व दर्शनशिला यथावत तत्व का साक्षात्कार करने वाले होते हैं ज्ञानवान होने पर भी केचित केचित कहा ना कुछ लोग तो सर्वे नहीं कहा भाषाकार भगवान ने कि ज्ञानवान होने पर भी कुछ लोग यथावत तत्व का साक्षात्कार करने वाले होते हैं अपरे ना मतलब अन्य नहीं, नहीं होते हैं यह कैसे लगाएंगे अपरे ज्ञानवंता यथावत तत्व दर्शन न कि अन्य लोग ज्ञानवान होने पर भी यथावत तत्व का साक्षात्कार करने वाले नहीं होते हैं अतः विशिन्षी इस प्रकार विशेषण लगाते हैं तत्व दर्शिना तत्व इसका विशेषण ज्ञानी नत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाए अच्छा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 कई उपदिष्टम ज्ञानम उनके द्वारा उपदृष्ट ज्ञान कार्य क्षम भ कार्य करने में समर्थ होता है इस अन्य लोगों से प्राप्त ज्ञान कार्य करने में समर्थ है? नहीं।, नहीं होता है इति भगवतामतम या भगवान का मत है तो अब इसका अन्वे भाष्य अनुसार वैसे सामान्यता यही अर्थ करते हैं अन्य टीकाकार की उसकी प्रणाम सेवा और परिप्रश्न के द्वारा प्रणाम सेवा और परिप्रश्न के द्वारा उस आत् को जानो बड़ी हो, हो पर यह भास्क भगवान के अनुसार क्या होगा यहाँ पर अर्थ कि ये ऐसा थी मोक्ष प्राप्ति के साधन को जानो यही हुआ ना एन विधिना प्राप्ति थे कि ज्ञान प्राप्ति के साधन को जानो अथवा जिस विधि से ज्ञान प्राप्त होता है उस विधि को जानो ठीक है तो आगे फिर क्या होगा प्रणिपातन सेवया परिप्रशन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 या वचन भी या, ये, ये, ये क्या है समर्थ या भी समर्थ वचन है या भी वचन या या भी समर्थ है यह वचन भी उचित है कौन सा वचन तो देखो आगे यज्ञ पांडवानी देखो ये सब याद रखना भास्कर भगवान ने ज्ञानीना पद कर दर्शिना का क्या अर्थ किया है हाँ ये सब याद रखने देखेंगे आप यहाँ पर जो का भी अर्थ किया है अच्छा तत्व दर्शिना सम्यक दर्शिना हो गया ना आ, देखेंगे पांडवा यद पुनः एवं मोहम नी पांडवा मोहम नहीं पांडवा एवं पुनः मोहम्मा हे पांडवा यद यत ज्ञातवा यत है ना यत से लेना है ज्ञानम और यहां ज्ञातवा कर प्राप्त भाषाकार के अनुसार ज्ञातवा का क्या है प्राप्त भाष्य में आएगा कि यथकार से यद ज्ञानम की जिस ज्ञान को प्राप्त करके हे पांडव जिस ज्ञान को प्राप्त करके एवं इस प्रकार है पुनः मोहम न ना कि पुनः मुंह को प्राप्त नहीं होगा जैसा इस समय तू मोह को प्राप्त हो रहा है ऐसा आगे मुंह को प्राप्त है हे पांडव जिस ज्ञान को प्राप्त करके इस प्रकार तू पुनः मोह को प्राप्त नहीं होगा हो। अब देखेंगे ए न भूतानी अशेषण दृक्षसी आत्मनी अथो मई ए न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 क्योंकि सब कुछ ये परमात्मा सब कुछ ये परम परब्रह्म में ही विद्यमान है, है और परब्रह्म ब्रह्म में क्या है अपना आत्मा ही है परब्रह्म अपना आत्मा, आत्मा ही, ही, है, है है अपना ही है अपना स्वरूप ही है अपना स्वरूप ही है तो सब कुछ क्या है अपने स्वरूप में ही विद्यमान है तभी भगवान कहते हैं अपनी आत्मा में ही देखेगा और देखेंगे अथोमय है ना अथा अथोक इसके पश्चात मई मुझ देखेगा इसके पश्चात किसने देखेगा मुझमे देखेगा किसे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 जीव और ईश्वर की एकता को जानेगा ये साक्षा जाएगा हाँ जो सर्वांतरात्मा है ना वो क्षेत्र में रहने के कारण उसको क्या देते हैं क्षेत्र क्षेत्र में रहता है उसको जानता है उसका नाम क्षेत्रज्ञ हो जाता है क्षेत्र के कारण ही क्षेत्रज्ञ नहीं तो वो शुद्ध ब्रह्मी हुए वो अब पंक्ति लगाएंगे यज्ञवा यज्ञ लेना यज्ञानम तय उपदिष्टम तय से क्या लेना है तत्वदर्शिना ज्ञानीना तत्वदर्शी ज्ञानियों के द्वारा उपदृष्ट है तत्वी ज्ञान ज्ञानियों के द्वारा उपदिष्ट जिस ज्ञान को प्राप्त करके से लेना और यथकार के साथ इन्होंने विशेषण दिया है उनके द्वारा उपदिष्ट उनके द्वारा उपदेश दिया गया किसके द्वारा तत्वी ज्ञानियों के द्वारा उपदेश दिया गया और ज्ञातवा कर् भाष्यकार भगवान करते हैं ज्ञातवा का अधिगम्य करते पुनः कर्थ है भूयम एवं कर यथा जैसे इस समय को प्राप्त हो गया है, जैसे इस समय से प्राप्त हो गया है, गता असी। गता असी हो गया है। एव, एवं इस प्रकार मुंह को प्राप्त नहीं होगा हे पांडव किनसे और? ज्ञानेन जिस ज्ञान के द्वारा प्राणियों को तो यहाँ पर ब्रह्मादीन स्तंभ पर्यंतानी भूतानी कि ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सभी प्राणियों को पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में देखेगा दृक्ष है मतलब देखेगा अच्छा तो यहाँ साक्षात का है ना कि ब्रह्मादि से, से लेकर तीर्थ पर्यंत सभी प्राणियों को पूर्ण रूप से साक्षात अपनी आत्मा में देखेगा साक्षात हाँ अपनी आत्मा में देखेगा आत्मनी करते प्रत्येक आत्मनि की प्रत्येक आत्मा में देखेगा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 ये सभी प्राणी मेरे ने हैं। अच्छा। में स्थित है मुझ अंतरा मुझ प्रत्येगा में सभी प्राणी स्थित है अथो अपनी मई मई का यहाँ पर देखेंगे वासुदेव वासुदेव परमेश्वर क्या अर्थ अच्छा, अथो अर्थ होता है और अथो के लिए चार शब्द लिखा है ना वासुगान ने उसका अर्थ और मुझ वासुदेव सर्वेश्वर में भी मुझ वासुदेव सर्वेश्वर में भी ईमानी अर्थ है ईमानी भूतानी संस्थानी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 अनुभव करेगा की एक आत्मा ही है सब कुछ क्या है एक आत्मा ही है जो कुछ सही ऐसा अनुभव करेगा ये देख लो इसम एक महात्म क्या एक ज्ञान से क्या महात्म्यम कि ज्ञान से महात्म किम और इस ज्ञान का महत्व क्या है लवृ सक्य अतिद असि सर्वेभ्या पापे सर्वे पापक्रितम सर्व सर्वेभ्या ज्ञान वृजन सर्वेभ्या पापेभ्य पापक्रितम असी छेद कर सर्वेभ्या पापेभ्या क्या मनु पाप कर अच्छा ऐसा लगा लेना पापेभ्या सर्वेभ्या की पाप करने वाले सभी मनुष्यों की अपेक्षा छेद पापेभ्या सर्वेभ्या यदि तू पाप करने वाले सभी प्राणियों की अपेक्षा पाप करने वाले सभी प्राणियों की अपेक्षा अभी भी अभी का भी कर सकते हैं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 ज्ञान प्लवेन एवं संतृष्टि ज्ञान रूप नौका से ही तर जाएगा ज्ञान रूप नौका से ही हाँ सभी पापों को ज्ञान प्लवेन एव एव लगाया है कि ज्ञान रूप नौका से ही तर जाएगा ये ज्ञान की महिमा है तभी बोला ना? अच्छा ठीक है अब देखेंगे ये ज्ञान का महत्व है ये लगाएंगे अद असी असी मतलब वो अस के मध्यम पुरुष एक भजन का रूप है पाप एव्या करके पाप तो कृह पाप्या का क्या अर्थ है की पाप करने वाले पाप करने वाले सभी प्राणियों की अपेक्षा पापकृत्यमा का क्या अर्थ है पाप कृत देखो पाप्यास शब्द पहले लिखा है उसका अर्थ भाष्यकार भगवान ने बाद में लिया पाप कृत कृत्या है जी लोक का शब्द पहले और अर्थ बाद में और यहाँ पर देखना कि यहाँ पर पहले अर्थ कर दिया बाद में शब्द लिखा है कोई बात नहीं तो पापकृतमा का विग्रह क्या है अटसैन पाप कृत अत्यंत पाप करने वाला है सर्वम ज्ञान प्लब यहाँ पर एवा ज्ञानम एव प्लब कृतवा ज्ञान को ही नौका बना करके ब्रजनम करणवम मतलब पाप रूप समुद्र को पाप रूप समुद्र ब्रजनम कर पापम और उसी करते कर दिया पाप रूप समुद्र को अच्छी प्रकार तर जाएगा पाप रूप समुद्र को तर जाएगा यहाँ भाष्यकार भगवान कहते हैं अर्थ है यहाँ पर या मतलब मुमुखु के प्रकरण में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 आप कितने बजे है साथ आपका हाँ दो बार सुबह